सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं गाज कुमार रस्तोगी की लिखी झलकी मुंह दिखाई निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल अरे इसे कितनी बार कहा नशा पत्ती ना किया करो रात भर जागना पड़ता है नशा पत्ती ना किया करो। तुम जार जार के दिखाओ अरे ये तो ये तो बेहोश हो गया बेहोश हो गया लादो लादो इसी इसी बस पर। ले चलो अस्पताल मिनट एक मिनट मुझे देखने दो हटिये तो जरा हटिये रास्ता दीजिए हटिये कोई तो तमाका है क्या अरे देर न करो अस्पताल ले चलो अरे भाई मुझे देखने तो दो इन्हें देखने दो जैसे ये सिविल सर्जन है कहीं के सिविल सर्जन भी तो डॉक्टर ही होता है तो कहीं ये डॉक्टर है हाँ भाई हाँ अब तो देखने दो डॉक्टर गांधी जरा अटैची खोल कर लाल दबा रोई पट्टी और पानी का थर्मासो निकालिए हाँ हा। भाग्यशाली है ये तो चोट बाद में लगी डॉक्टर पहले आ गया नहीं तो यहाँ से दस कोस तक कहीं कोई डॉक्टर का नामो निशान नहीं है आज के बाद आपको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा इसलिए की अब हमारी डॉक्टर साहिबा इसी गाँव में रहेंगी और इनका कंपाउंडर यानी कि मैं भी ये अब ठीक हैं इन्हें संभाल कर ले जाइए शाम को हम इन्हें फिर देख लेंगे ठीक है ठीक है लेकिन आप मिलेंगे कहा हमारा मतलब किसके यहाँ जी इस, इसी गाँव में हमारी बुआ जी रहती है, है? बुआ जी यानी कि हमारी बुआ अरे भैया, कहीं आप डॉक्टर प्रताप तो नहीं जी हाँ आपने ठीक पहचाना थोड़ी देर पहले तो आपने कहा आप कंपाउंडर है इनके <laughs> अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। आप ही को तो लेने में आया था जी मेहरबानी अरे ये तो आज ही के बती जाए हाँ। और वो है इनकी बहूरिया हाँ। चलो नीक भा अब तो गांव का धन मंत्री मिलेगा हाँ। अम्मा, ओ अम्मा कहा हूँ अरे कहा है तुम तो तेरे धरती ऊपर कही देते हो अरे है? चर रही है रही रे। अरे सुन तो, वाले डॉक्टर बाबू आए गए हैं। डॉक्टर बाबू हाँ। हाँ। अरे चलो भला बवा अब तो गाँव में अस्पतालों खुली गा अरे जल्दी वो झोरा ला जिसमें आजी वाला तार है अच्छा अच्छा यो लो झोरा लो आ, आ, आ, सुनो हाँ। आ, कुछ रुपया उपया दे की नाई अरे आजी के बहू आई है जाए दिखाई तो कया <laughs> अरे सुमारू की अम्मा मुँह तो वही का देखा जात है जो नहीं बहू घूट है मुह लू तो डॉक्टर बन के आई है डॉक्टर न की गांव की नई बहू वो तो खुद है मुंह खोल के आई है सुमारू की अम्मा हाँ तैयार मुंह खोल के आई है हा? अरे का कहा था सुमारू पप्पा ठीक है तो कही थे गाँव में जो अस्पताल खुल रहा है वही माँ एक डॉक्टर मरल और एक डॉक्टर तो अब का दस दस बारह बारह लड़कन का बोझ न संभारे पड़ी हाँ की अम्मा अच्छा अब हमें चलन देओ। देर होता है तुम पाछे आओ हाँ हाँ तुम जाओ हम उत है नही आई नहीं अब तो अरे हाँ नहीं बहू भैया आए तो गए मुला एक बात है अब दोनों अस्पताल के इंतजाम ते चल दे <laughs> काहे नहीं मुलाजी आज तुम्हार नुस्कान हुईगा नई बहू की मुंह दिखाई थी अरे कुछ तो कुछ अरे भैया, जब से मोर डोलाई गांव में उतरा है यू जानो यू गांव में हमारा दम दौलत है बहुत पाहुन आवे अच्छा अरे खुश रहो बहुरिया खुश रहो हाँ। अरे हुआ तो बना रहा है आओ आओ आओ सब जनी मोर आजी जीवन भर गांव के लोगन की सेवा की और का तो दिन आज देखे का मिला मोर तो आजी चलो ती बहुत देखे अच्छा अच्छा तो फिर चलो चलो बोल अस्पताल परी परीक्षा चलो चलो रानी, हम गरीबन की भगवान <laughs> तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे <laughs> तुम, तुम बनी रहो। <laughs> या। आप सभी को मेरा प्रणाम सीख तुम्हारा सुहाग बना रहा है <laughs> बड़ी अच्छी साड़ी है इस साड़ी में लगी पर्ची में क्या लिखा है आप पढ़िए तो <laughs> अरे बहू रानी तुम भला हम गमार का जानी का लिखा है है डॉक्टर डॉक्टर सोच लो ये भी एक रोग यही इनका हाँ। का लेकिन मैंने भी तय कर लिया है इस रोग का इलाज करके ही छोड़ूंगी ये साड़ी तब तक नहीं पहनूंगी जब तक इस पर्ची के लिखे को गांव की हर बड़ी छोटी बहु बेटी फर राटे से न पढ़ ले हाँ, हाँ, सुनिए कल से आप सब हमारी पाठशाला में आएंगी आएंगी ना आएंगे काहे नहीं जरूर आएंगे <laughs> अरे बहू रानी तुम्हार एहसान यू गाँव जीवन भर न बोली ना बोले अच्छा पियारा ये पढ़ो ये क्या लिखा है हाय तो हमरे उनका नाम है हम कैसे भाई नहीं अच्छा प्यारा ये पढ़ो ये क्या नाम है ना बाबा यू तो हमरे जेठ का नाम है अरे फुल हम कहे क्या बड़ी हंसी है हाँ भाई तब तो हो चुकी पढ़ाई वढ़ाई यहाँ किसी का कोई जेठ ससुर नहीं है हाँ। पहले आप अपना अपना घूंघट खोल लो हाँ हाँ खोलो आप घूंगट अरे कपाट तो बंद कीने हो वहीं में घुसे घुसे तो का आ, है। है। तो सही खोलो अरे प्यारा तुमने बोर्ड पर नाम देख के ही घूंगट काट लिया अरे प्यारा भौजी हम भैया से बतावे है ना जाप <laughs> अच्छा तो तुम्हारी भाभी ये नाम इसीलिए नहीं पढ़ी थी अरे पढ़ा भाजी पढ़ाओ <laughs> रुको तनिक रुको रड़ा आकी पाई रा हाँ। और राम हाँ। ज और सा हाँ, हाँ। अब बताओ पूरा नाम क्या हुआ पूरा नाम राम जैसा <laughs> <फिर पड़ियो। laughs> अच्छा फूलमती उस कैलेंडर में क्या लिखा है <laughs> हम पढ़ी अच्छा हाँ. <laughs> पहला पहला, पहला संकल्प पढ़ाई हाँ. पढ़ावत हो बहू पहला संकल्प पढ़ाई अरे हस कहो आ तो ही बिटेवन का मनसवन की गोद में छोड़ दिन जाते पढ़ाई बढ़ाई का करिए हाँ <laughs> अरे फुल आज तुम तो का बड़ी हंसी आई रही है अरे मुलकोनी बात पर कहीं हम तो जानी अरे बताई आजी हाँ, बता? ना हाँ. गर्मा तो अपने इन पर दौड़ती हवा चलो बताई अब अः नाम पढ़ा तुम सर मे क्या अब तुम लोग हिंदी पढ़ने लगी हो अच्छा प्यारा ये पढ़ो तो जो अय जय जय कि गिरीवर राज किशोरी किशोरि जय जय महेश मुख चंद्र चकोरी वाह भाइवा पुष्प वाटिका का प्रसंग है जब सीता जी भवानी के मंदिर में आशीष गई रामलीला में देखा रहा देखा तो रहा ना हाँ फूलमती अब तुम ये नीचे वाली लाइन पढ़ो वी विनय हाँ हाँ प्रेम बस भई भवानी भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी विनय प्रेम बस भई भवानी खसी, खसी माल मूर्त मुस्कानी ठीक बहुत ठीक हाँ तो इसके बाद हुआ सीता स्वयं वर् हुआ न फिर सीता जी ब्याह कर अयोध्या आई hmm. वहाँ तीनों सासुओं ने खूब नेकचार किए। अच्छा बहुओं को मुंह दिखाई दी और महारानी के कई ने तो बड़ी बहू को अपना कनक भवन ही मुंह दिखाई दे अच्छा बहू रानी अब तो तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा आप जाओ अपन साड़ी पह सभी बैठिए मैं अभी आई जय जय राज किशोरी जय महेश मुख चकोरी विनय प्रेम बस भई भवानी देखो थी सारी देखो, है ना अरे बस रहा दो नजर ना लगाओ मोरी बहुरिया का हा, नहीं। हा, हा, नहीं। हा, हा, हा, हा, लेव, हम आपना आपना लेव, लेव, मुथा, मुथा ले लड्डू ला आइयन अपन अपन लेना जी भगवान करे तुम्हारे साजी सब गांव का मिले क्या कहा आपने क्या मुझे, मुझे सारे गांव की बहुओं का कंपाउंडर बनना पड़ेगा का बच्चा। अरे आजी हाँ तीन पीढ़ी तक आत्मा मीठ कह <laughs> आजी, अरे अहिबात बना रहा है, खुश रहो। यही तरह सारे गांव का तुम पढ़ाओ लिखाओ सुहाग बना रहे हजार तारन मचाओ काम आओ और का गांव जवार भर का खूब आशीर्वाद दो तो लाओ, सहबाला भला <laughs> <laughs> <laughs> अभी गिरिराज कुमार रस्तोगी की लिखी झलकी सुनी मुंह दिखाई निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल ये हमारे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति थी